तदापि मुक्ति स्याद संख्या है यदि ब्रह्मलोक की इच्छा हुई रोक करके विचार करने पर साक्षात्कार नहीं होगा तो कभी मुक्ति नहीं होगी ऐसा संते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित शास्त्र ब्रह्म लोके सकल शांत ब्रह्मण सह मुच्य वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता इति शास्त्रे श्रुति इस शास्त्र से क्या होता है स ब्रह्मलोके लोके कल्पाते ब्रह्मण सह मुच्यते में रहेगा कल्प जब अंत होता है ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाएगा वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ सन्यास युग शुद्ध सत्व ते ब्रह्म लोक परामृता परंत सर्वे या वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ ये संसाद सत्व शुद्ध सत्व ब्रम्हलोक में पर काले ब्रह्म का समाप्त होने पर ब्रह्म समाप्ति होने पर परामृत परिमुचंती सर्वे अमृत होकर मुक्त तो हो जाते है ब्रह्म सर्वे संप्रप्तेमान प्रविशंति परम पदमी सर्वे संप्राप्ते संप्रप्ते प्रलय प्राप्त होने पर ब्रह्म के साथ भरसम के आयु समाप्त होने पर कृतात्मान कृत आत्मा आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया ज्ञान हो गया परम पदम प्रविशति ज्ञान नहीं है तो फिर वापस आएंगे शास्त्रों ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति अनंतरम तत्व साक्षात्ते ब्रह्मणा सा मुक्ति भविष्य थी जो ब्रह्मलोक की इच्छा से विचार करते थे ज्ञान नहीं हुआ था ब्रह्म को प्राप्त करेंगे उसके पश्चात ब्रह्मलोक में तत्व साक्षात् करके ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाएंगे एवं एवं सत्य विचार प्रतिबंध अब तो साक्षात्कार न जाए सत्य विचार करने पर प्रतिबंध के कारण साक्षात्कार नहीं होता है कहा तीव्र पाप जो अतिरिक्त पाप करने वाले उनको सोपी विचार दुर्लभ है क्या विचार उनको दुर्लभ है बहुत पाप होने पर प्रतिबंध होता है विचार नहीं कर पा पाया पापी लोग केशाचितित्सविचारोप कर्मण प्रतिबाया बहुत यो न लुते सब विचारों की कैसा कर्मणा प्रतिबद्ध थे जो विचार श्रवण मननिध्यासन है कुछ बहुतों का तो कर्मणा प्रतिबद्ध थे वो कर्म कौन है पाप कर्म पाप कर्म से प्रतिबद्ध हो जाता है ये तो श्रवण मनन अंतरंग साधन श्रेष्ठ साधन वो पापी को नहीं कर सकते हैं उन कर्म से प्रतिबद्ध हो जाता है विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक होने से कर्म पाप कर्म है तो इच्छा ही नहीं होगी थोड़ी करने पर भी छोड़ देगा अभिमान की के कारण किसके पास जाकर क्या पढ़ना अपने आप विचार करना विभिन्न प्रकार प्रतिबंधों का बहुत रूप है पाप कर्म से श्रतिबद्ध हो जाता है इसमें प्रमाण श्रुति प्रमाण श्रवणी बहु भी योग्यूते है यमराज कहते नशिकता को यो आत्मा श्रवण यापी बहु भी न लभ्य श्रवण के लिए भी सबको बहुत को प्राप, प्राप्त नहीं होता है और सुनने पर भी कितने को ज्ञान नहीं होता है तत्व प्रमाण महा श्रुति प्रमाण पाप कर्म के कारण श्रवण को भी शवर्ण भी आत्म तत्व का श्रवण भी दुर्लभ है प्राप्त नहीं होता है यह परमात्मा बहु भी पुरुष है ही बहु स्व अलभ्य बहुत पुरुष के द्वारा श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होता मतलब दुर्लभ है ही ओ के एता बता अभी यहाँ का तो ग्रंथ हमने से क्या कहा गया शक्ति प्रतिबंध तत्व साक्षात्कार विचार तो तो तो न संभवती इत प्रतिबंध होने पर तत्व साक्षात्कार नहीं होगा उसका अति पाप हो तो उसका साधन विचार भी, भी न संभवती कह करके इधानी विचार असमर्थ न पुरुष न जो विचार में असमर्थ है पुरुषार्थ तो मुख्य चाहता है वो क्या करना चाहिए किम कर्तव्य इतपेक्षा हम विचाराक्षम मृत्या त्रुत्वते तो गुरु हो विचार में असमर्थ जो मृत्यु मनुष्य गुरु हो तो उपासते पहले कहा था गुरु से ब्रह्म तत्व का श्रवण करके उपासना करते हैं ध्यान करते हैं ये विचार के लिए असमर्थ इत प्राग प्रतिज्ञा कम पहले प्रतिज्ञा की थी उसकी प्रतिपादन करते अत्यंत अत्य बुद्धिम सामग्रवाप्य संभवा यो विचार लभसे ब्रह्मोपासी सोन संभवात्। बुद्धिमान दे अत्यंत हो जाए तो विचार नहीं कर सकता है अत्यंत बुद्धिमान देख थोड़े बुद्धिमान दे होने पर भी विचार में प्रवृत्त हो धीरे धीरे समझे तो ग्रहण हो जाएगा विचार कर सकता है वो अत्यंत बुद्धिमान दे हो तो विचार नहीं कर पाएगा सामग्री अब आप असंभव विचार करने के लिए सामग्री प्राप्त नहीं हो सामग्री क्या बताएंगे उपदेषा आचार्य शास्त्र का आदि सुविधा सु, सु, सु, सु, प्राप्त नहीं हो तो यो विचार होना विचार प्राप्त नहीं करेगा सामग्री नहीं हो बुद्धिमान जो हो तो तो विचार नहीं करेगा तो क्या करे सो अनिशम ब्रह्म उपासित निरंतर ब्रह्म की उपासना करे विचार नहीं कर पाएगा विचार श्रवण मनन निधि तो नहीं कर पाए तो उपासना करे सामग्री असंभव नाम हो तदुपदेषुर गुरोर अध्यात्म शास्त्र दे से देश कालाधर्व असम्भव सामग्री असम्भव क्या है उपदेषा गुरु तत्व तो उपदेश करने वाले गुरु के अभाव अध्यात्म शास्त्र का अभाव हो आजकल तो शास्त्र मिल जाते हैं पहले काल पत्र लिखने से लिखते थे दुर्लभ होते थे शास्त्र नहीं मिलता तो नहीं विचार श्रवण नहीं कर पाएंगे और देश असंभव हो तब जो विचार प्राप्त नहीं कर पाता है उपासना करे इसलिए ध्यान रखना विचार नहीं कर पाए सामग्री असंभव उसके लिए ध्यान कहा गया ध्यान ये विचार से उत्कृष्ट साधन है सबसे उत्कृष्ट हो गया श्रवण मनन निधि और तो श्रवण करके मनन करना निधि का ये अलग मार्ग है उसमें असमर्थ हो तो उपासना करे उपासना में भी अहम ब्रह्म आगे कहेंगे मैं ब्रह्म इसे उपासना सबसे श्रेष्ठ है निर्गुण अहंग्रह उपासना वो भी नहीं कर पाएगा अहम तो भेद दृष्टि उपासना करें, भेद दृष्टि उपासना सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वत्र तो इसे उपासना नहीं कर पाएगा तो प्रतीक उपासना भी है उपासना इसे प्रकार है किंतु सबसे श्रेष्ठ है अहम सिंह इसे ध्यान ये उपासना से भी श्रेष्ठ है श्रवर्ण मनन निधि वो जो असमर्थ है उसके लिए उपासना अभी ध्यान दिप अभी ध्यान का कर्षण करेंगे जो विचार के असमर्थ है बुद्धिमान के कारण सामग्री प्राप्त नहीं हो वो ध्यान करे अब पहले निर्गुण ब्रह्म का उपासन है सबसे श्रेष्ठ तो है न निर्गुण ब्रह्म तत्व निर्गुण में गुण है गुण रही तो गुण जदि नहीं तो तद उपासना घटे जहाँ गुण है सर्वज्ञान सर्वशक्ति करुणानिधि कुछ, ना कुछ न कुछ चिंतन करेंगे और इसमें गुणा नहीं क्या चिंतन करेंगे तद उपासन न घटेगी इसे आशंक उपासन क्या है पहले समझो उपासना क्या है ध्यान तत्र प्रत्येक ध्यान देश बंधन चित्त से धारणा देश किस स्थान पर चित्त रह जाए धारणा तो प्रत्येक का एकता प्रवाह चले इसका नाम उपासना जिस उपास्य हो चिंतन करने वाले जो प्रत्यय वृत्ति लगातार चले उसका नाम उपासना तो उसके लिए गुण कोई आवश्यक नहीं प्रत्यवत रूप सगुण ब्राह्मण निर्गुण सगुण ब्रह्म का प्रत्यय ज्ञान क्या प्रवाह चले ये ध्यान है निर्गुण का भी ऐसी चिंतन करे लगातार तो ध्यान हो जाएगा उपासना क्यों नहीं होगी निर्गुण निर्गुण संभवः ब्रह्मतत्व न्यूपास्तेर संभव सगुण ब्रह्मी वात्र प्रत्यवृत्तिसंभवा निर्गुण ब्रह्मतत्व से ही उपास नगुण ब्रह्मतत्व का उपासना असंभव बात नहीं सगुण ब्रह्म अत्र संभव सम्भव जैसे सगुण ब्रह्म में उपासना होती प्रत्येक की आवृति तो निर्गुण ब्रह्म में भी प्रत्येक की आवृत्ति करना संभव क्या नहीं होगा तो उपासना निर्गुण ब्रह्म का भी संभव है आगे शंका करते नगुण से ब्रह्म मनुष्य गोचर तो अभाव नोप इंद्रिया मन का विषय ही नहीं ब्रह्म तो फिर कैसे चिंता करे मन का जो विषय नहीं ये ज्ञान तो मन से होगा न ऐसा शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देते हैं वेदन पक्षी पंदो समान निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है नहीं मोक्ष का साधन ज्ञान है तो यदि उपासना संभव नहीं तो ज्ञान भी कैसे होगा ज्ञान पक्ष में दोष समान है भांग मनस का अगोचर है तो ज्ञान कैसे होगा जब ज्ञान हो सकता है तो उपासन क्यों नहीं बनेगा यह अभिप्राय है अभांग मनस गम्यम्य नोपये तवांग मनस गम्यम वेदन न संभवे त्रम निर्गुण ब्रह्म अभांग मनसगम्यम वाणी मन के विषय नहीं इसलिए नोपास्यन उपासन नहीं हो सकता है ईशादी कहते हो सिद्धांति कहते हैं तदा अभांग मनसगम्य वेदन न चाहवेत और ब्रह्म तो अभांग मनसगम्य है तो उसका ज्ञान भी संभव नहीं यदि उपासन नहीं हो सका है तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा मन का विषय नहीं ब्रह्म अवांग मनस का गोचर है इतना ज्ञान तो सख्यम ब्रह्म वांग मन का विषय नहीं।, नहीं है मन आदि बुद्धि के साक्षी है ऐसे उसका ज्ञान होगा वांग मनस का गोचर नहीं है ऐसा ज्ञान होगा इतना संख्य एवं उपासित हूँ भी सक्यम ऐसे उपासना भी कर सकते ब्रह्म वाणी मन का विषय नहीं के के है और मन के बुद्धि की साक्षी है ऐसे चिंतन किया जा सकता है यदि राोचराकार गा अगुचरा कारण इतव अशो व्यक्ति यदि कह के बाद भागादी अगुचर इसे जानता है ज्ञान तो हो जाएगा मानी मनो का अभिषे ऐसे ज्ञान होगा तो वाणी मान के साक्षी है उसका विषय नहीं है ऐसे ज्ञान होगा ऐसे यदि कहते हो यदि तो बाघ आदि अगुचरा कर मृत्यु क्यों को, तो को तो क्यों उपासना नहीं करेगा वाणी का विषय है मन का विषय है ऐसे चिंतन करे उपासना भी कर सकता है यह शंका अभिप्राय पूर्वी का है कि ब्रह्म तो निर्गुण है कैसे ध्यान करेगा और यदि ध्यान का भी से उपासना हो जाए तो ब्रह्म तो सगुण हो जाएगा शंका करता है सगुणत्तम उपास्य से उपास्य होगा तो सगुण हो जाएगा ऐसा शंकाकरण पर सिद्धांत कहता है वैद्य सगुणोत्तम से ब्रह्म तो वेद्य वैद्य है या तो उसके ज्ञान से मुख्य होगा तो भी सगुण हो जाए यह आप सगुणत्तम उपास्यवाद यदि वेद पित वेद्य लक्षण लक्षित समुता पूर्व से कहता है सगुणत्म उपास्यवाद यदि सगुणत्म उपास्य हो जाएगा तो सगुण हो जाएगा यदि कहते हो वेदत्व वेद्य होगा तो ब्रह्मगुण हो जाएगा पूर्व से कहता है ना वेद्यम चाहे तो लक्षणावृत्तिया लक्षणा से ज्ञान होगा तब तक पद की लक्षण करेगा लक्षण से ब्रह्म का ज्ञान होगा तो सिद्धांत उत्तर देता लक्षितम समुपास्यतम जो लक्ष्य अर्थ है को विचार कर वही उपासना करो यदि से ज्ञान हो सकता है तो लक्षित शुद्ध अर्थ तो उसकी उसका ही चिंतन करो वही उपासना हो जाएगा लक्षणा प्रत्यासार्थ नगुणत्व प्रसंग लक्षण के द्वारा तक यह होता है लक्षणा के बिना नहीं शक्ति से तो नहीं लक्षण करके शुद्ध पदार्थ का ज्ञान होता है सगुणत्व प्रसंग नहीं इस शकरण पर सिद्धांत कहता है उपासना भी तथे की जता उपासन भी, भी लक्षण आश्रन करके लक्ष्यारधिक उपासना करो न उपास निषिध्य शेयर कन उपनिषद माया यदि नेदम यदम उपाते उपासजो ब्रह्म नहीं ब्रह्म में उपास्य का निषेध किया गया उपास्य तो नहीं है ब्रह्मण उपास्यम श्रुतिया निषिध्यते श्रुति के द्वारा ब्रह्म में उपात्व का निषेध किया गया ब्रह्म विदि तदेव न थीदाते श्रुते निषि ब्रह्मो यदि यदि न तदेव तक ब्रह्म विद्धि नदि उपास्य सुति ब्रह्म विद्धि तदेव तक न तो इदम यद उपास्यते जिसकी उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो अलग है ये श्रुति वाक्य देखो यन मनता न मनुते मनोमतम जिसको को मन के द्वारा कोई मनन नहीं करता है जिसके द्वारा मन ही विषय हो जाता है तो तदेव ब्रह्म उसको ब्रह्म समझो निगम यदि तो लोग जिसकी उपासना करता है, लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है यदि श्रुति निषेदति ब्रह्मत्व निषेध करती स्वयं तो यद अभांग मनुष्य गम्य ब्रह्म विधि इदम तो उपास्य पुरुषा तन्न विधि जो वाह मनो का आगम्य है वही ब्रह्म समझो इदम तो उपास्य जो उपास्य है पुरुष उपासना करते तन्न विधि वो ब्रह्म नहीं है ऐसा कहा ओम उपाव तषेद सामने आह इस उपासना का निषद किया द्वारा वेद का निषद श्रुतिमि विदिता देवती श्रुते वेद्यम से ना शुक्य वेद्ये तथा शुत्यापास्यता केन उपनिषद है मंत्रालय अन्य देव तद विदिता अथवा विदिता दधि ब्रह्म विदित से अन्य है अविदित से भी ऊपर है जितने ज्ञात तो होते हैं आपको आपसे भिन्न अज्ञात होते तो आपसे भिन्न है से भिन्न है ब्रह्मा, तो आपसे भिन्न विदित अथवा उससे भिन्न कौन होगा अपना स्वरूप ब्रह्मा नहीं आपसे भिन्न है और अविदित उससे भिन्न अपना स्वरूप आपसे भिन्न से भिन्न अपना स्वरूप होगा नही वही ब्रह्म है विदिता गई सुतन जैसे उपासना का निषेध किया गया ब्रह्म को कहा विद्युत से अन्य विदित से अन्य तो ब्रह्म विद्य हुआ विद्युत ज्ञान तो से भिन्न हो गया विद्या तो ना तो पूर्व इसे कहता है जैसे सूत्र में कहा गया ऐसे ज्ञान होगा कैसे कहा गया विदित अविदित्य से अन्य ब्रह्म ऐसे ज्ञान होगा तो सिद्धांत कहता ऐसे उपासना भी करो यदि विदित अविदित से अन्य ऐसे सूची में कहा गया इसे ज्ञान होगा तो ऐसे उपासना भी करो यथा सुत्याद तथा सूत्या उपासित सूची में जैसे कहा गया ऐसे उपासना करो चिंतन करो अन्य अदिता सेवार विदिता से अन्य है ज्ञाता अज्ञाता शंका करता है विदिताभ्याम अन्मु प्रतिपाती चेत ऐसे ही ज्ञान होगा विदित और अविद्य सन्न ब्रम तरी तथ्य वो जानिया ऐसे की ब्रह्म को जाने विदित अविदित सन्न्य में ही ब्रह्म तो इतिहास के उपासन भी तो समान उपासन में जितने ज्ञात अज्ञात उसे भिन्न है ब्रह्म अहम अस् ऐसे चिंतन करें उपासन करें यथा शुक्ति व विद्यम चेत तथा शुक्ति ब्रह्मा वास्तव नहीं होगा उपास्य भी तथा वास्तव नहीं है वास्तव कहा उपासित्व भी नहीं वास्तव तो अद्वितय ब्रह्म उसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं न निरोधो नती परमा उपास्य तो भी नहीं है अवास्तवी वेद्यता तथा नकिं कि तथा नकिं वेद्यता अवास्तविक अवास्तव भी ब्रह्म में वेद्यता तो कहते वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में वैद्यता तो क्या है वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म कार वृत्ति का विषय है ब्रह्म में तो उपास्यते भी तर तो उपासना भी इसी शब्द प्रमाण से वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में हो गए इसी चिंता करो पक्ष वृत्ते ब्रह्माकार तो मस्ती ज्ञान पक्ष में तो वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी उपासना में तो नहीं होगी न उपासने ऐसा शंका से कहते शब्द बलात उपासना विधान किया गया शब्द प्रमाण है इसलिए उपासना वृत्ति में तदाकार तो ब्रमाकार तो समान भ्रमाकार हो जाएगी वृत्ति उपासना करने आरोप भी ऐसे चिंतन कर सकते है और युक्ति के बिना खाली दोष देना कैसे उपासना होगा उपासना कैसे करेंगे गुण की उपासना कैसे होगी ऐसे खाली युक्ति के बिना करें। उपालम्ब करेंगे तो युक्ति के बिना दोष तुम्हारे ऊपर हम दे सकते बिना युक्ति दोष देने के लिए कोई आपत्ति है बिना युक्ति दोष दिया जाएगा तो कहीं भी दोष दे सकते हैं युक्ति शून्य उपालम्ब तू समान है क्या युक्ति के बिना दोषारोपण करना तो तुम्हारे ऊपर भी संभव है काते भक्ति रूपास्तौ तो चे कस्ते कस्ते देशस्तर महना भावो न वाचो श्याम बहुश्रुति सु काते शंका करने वाला कहता है कहाते भक्ति उपास हो उपासना में क्यों इतना आपकी भक्ति है बार बार उपासना करने के लिए क्यों कहते कहा सिद्धांत उत्तर देता है कस्ते देश तद य रहे उपासना में तुम्हारा देश क्यों है बताओ उपासना में क्यों इतना आपका आग्रह है तो उपासना में क्यों इतना देश तुम्हारा है सिद्धांत पूछता है कसते देश तद रहे तुम्हारा क्या देश है उपासना में क्यों इतने देश है तो क्यों देश का निराकरण करते हो और कहेगा महान भाव सिद्धांत के नाच्यो ना अस्या माना भाव न बाच्य अस्यां का उपासना उपास में प्रमाण नहीं है ऐसा नहीं करना क्यों नहीं कहेंगे बहुत से दर्शन में उपासना कही गई इसलिए प्रमाण नहीं बात नहीं उपासना होती है नगुण उपासना प्रमाण ना निर्गुण उपासना प्रमाण कहते नहीं अनेक श्रुति से उपलब्ध मानव अनेक श्रुति में निर्गुण उपासना कही गयी इसलिए प्रमाण नहीं स नहीं को प्रमाण है इसलिए निर्गुण उपासना करनी चाहिए जो विचार में समर्थ है और निर्गुण ब्रह्मोपासना करे ओम शांति शांति शांति एक सत्य विलब एक श्रोति कि नियति योतिस